से लिया है? तास चार के समाप्त चार नाम बोलो सवितर का निर्वितर का सविचारा और वे चारों समापत्तिया सभी समाज वे चारों समापत्तियाँ सभी बीज बीज का क्या है तो वो चारों समाधिया आलम्बन वाली समाधिया है कैसी समाधिया का और निर्वित का आलम्बन कैसा पदार्थ होता है स्थल पदार्थ का और निर्वितर समाधि का आलम्बन होता है स्थूल पदार्थ सभी चारा और निर्विचारा समाधि का आलम्बन होता है सूक्ष्म पदार्थ होता लिखता है की तह चत समापत चारो समापत्तिया सभी समाधि कही जाती हैं चारो समापत्तियाँ क्या कही जाती है बीच का, का, का क्या है आलम्बन वाली आलम्द है अब देखेंगे भाग्य लगाएंगे ताह चत समापत बहुर्वस्तु बीजा समाज रपी सबीज चारों वाय वस्तु रूप आलंबन वाली चारो अच्छा? अच्छा अच्छा? अच्छा तो समापत्तिया सब कुछ बाय है सवितर का निर्भित समापत्ति का आलम्बन जो स्फूल पदार्थ है गो है घट है ऐसा कुछ भी है और निर्भितर समापत्ति का आलंबन जो सूक्ष्म पदार्थ है जैसे की ये भूत है तनमात्राएं है और आपका अहंकार है और क्या है महत्व है प्रकृति है और यह भी ध्यान देना कि सविचारा तो भी भी तो और निर्विचारा समापत्ति के जिन आलम्बनों का वर्णन किया गया वे भी आत्मा की अपेक्षा कहते हैं भाई तो कहते है। तो हैं वे चारो प्रकार की समापत्तियाँ वस्तु रूपे आलम्बन वाली है इसलिए समझी लगेगी वे चार प्रकार की समापत्तिया बाह वस्तु रूप आलम्बन वाली है इसलिए वे समाधि होने पर भी है ना कि होगा इसलिए वे समाधि होने पर भी सभी समाधि है वे समाधि होने पर भी कौन समाधि होने पर भी चारापति हाँ समापत्ति स्वम्य समाधि है ये हिंदी अनुवादक प्रायः खेत अनुवाद नहीं करते हैं प्राय यहाँ पर है ना वो फिर समापत्ति काल में ए, वो समाधि सालंबन है ऐसा ऐसा कुछ करेंगे ऐसा नहीं वो चारों प्रकार की समापत्तियाँ वाय वस्तु में स्वलंबन वाली हैं इसलिए इसलिए वे समाधि होने पर भी सभी समाधि है अब वो ध्यान रखेंगे की इंद्री कैसा विषय है सूक्ष्म विषय है कल के जो पाठ में था ना सुचम या अलिंग परिवानम यहाँ इंद्रिय का वर्णन नहीं आया लेकिन पहले जहाँ पर समापत्ति का वर्णन था भाष्य में वहां पर क्या था कि देखो ये ग्रहिता ग्रहण ग्राही आया था ना तो वहां पर ग्रहण का क्या था ज्ञान का साधन इंद्रिय भाष्य में था ना ग्रहण सूखी इंद्रिय सूखी तो वो भी कैसा विषय है किस विषय में अब देखेंगे तत्काराधियों में Lei, उन चार प्रकार की समाधियों में स्थूल अर्थ है इस थन में होने वाली समाधि सवितर्क और निर्वित उन चार प्रकार समाधियों में इस आलंबन में होने वाली समाधि सवितर्क और निर्वितर्क है सूक्ष्म अर्थ है और सूक्ष्म अर्थ में होने वाली समाधि सविचार और निर्विचार है इस प्रकार वह इस समाधि इस प्रकार वह समाधि चार प्रकार की बताएगी नाम बोलो हाँ चार प्रकार आई ना अभी आत्मा का तो ध्येय नहीं बताया यहाँ पर ना हाँ जब क्या है की सूक्ष्म पदार्थों का क्रमता ध्यान करते चला जाएगा तो अंतिम में किसका ध्यान करेगा आत्मा का प्रकृति से पर आत्मा का ध्यान करेगा बुद्धि से भिन्न आत्मा का ध्यान करेगा साक्षात्कार करेगा उसका वर्णन आगे जाएगा ये सभी संप्रद्या के अंतर्गत है अच्छा जी अब देखो आगे निर्विचार वैसारध्य अध्यात्म प्रसाद निर्विचार वैसारध्य अध्यात्म निर्विचार निर्विचार समापत्ति आया था ना तो यहाँ पर निर्विचार से लेना है निर्विचार समापत्ति और निर्विचार समापत्ति वैसारध्य का अर्थ है लगातार स्थिर रहने का निर्विचार समापत्ति स्थिर रहने पर वही सार्ध्य का क्या है स्थिर रहने पर मतलब निर्विचार समापत्ति स्थिर रहने पर मतलब दीर्घ काल तक जि दिमाग रहे बीच में भंग ना हो वो तो ये चार प्रकार के समापत्तियों में सबसे श्रेष्ठ क्या है निर्विचार इसमें ध्यय क्या होगा सूक्ष्म इसमें सूक्ष्मेय होगा और इसकी क्या विशेषता होगी क्योंकि सभी सूक्ष्मेय होता है तो निर्विचारा में क्या होगा की जो आलम्बन है ना वो उसमे क्या था सविचारा में वर्तमान कालिक धर्म से विशिष्ट ध्यय रहेगा जो सविचारा का ध्यय है वह देश के काल और देश देश। के अनुभव से युक्त होगा सभीचारा समापत्ति के समय जो ध्य का साक्षात्कार होता है सभीचारा समापत्ति से जिस धेय का प्रकाश होता है वो धेय किससे से किस होगा निमित्त के अनुभव से इन अनुभव के युक्त प्रकाश भी ले सकते हैं तो यहाँ पर क्या है निर्विचार समापत्ति में देश काल और अनुभव देश काल और निमित्त का ज्ञान होता है तो देश काल और निमित्त के अनुभव से युक्त तो होती है समापत्ति। तो यह समापत्ति तो ये अंतर हो जाएगा क्या है की विशुद्ध का ज्ञान होगा केवल ध्यय का ज्ञान होगा ऐसा तो निर्विचार समापत्ति के स्थिर होने पर निर्विचार समापत्ति के स्थिर होने आरोप अध्यात्म प्रसाद होता है क्या होता है, है? निर्विचार समापत्ति के स्थिर होने पर अध्यात्म का अर्थ भाषण है ना वही सारे प्यार है स्थिर होने पर किसके स्थिर होने पर निर्विचार समापत्ति के स्थिर होने पर अध्यात्म प्रसाद होता है अध्यात्म प्रसाद का अर्थ आप भाषण में ही देखेंगे ये भाषण है अशुद्ध आवरण मलाभेद से प्रकाशात्मनो बुद्धि प्रवाहोर अभी यहाँ पर देखेंगे प्रकाशात्मनो बुद्धि सत्व से बुद्धि बुद्धि कैसी है प्रकाश रूप है बुद्धि है जैसे ध्यान दर्पण है जो कांच के आर पार हम देख सकते हैं तो कांच के आर पार देख सकते हैं और कांच में यदि मल लगा हो तो देख पाएंगे हाँ मल क्या एक आवरण बन जाता है मल क्या बन जाता है और वही क्या होता है उस कांच की अशुद्धि मल आवरण बन जाएगा वही क्या हो जाएगा, जाएगा कांच की अशुद्धि तो ठीक ठीक विषयों को जानने के लिए हमारे पास क्या साधन है बुद्धि बुद्धिशत्व का बुद्धि ठीक ठीक जानने का साधन क्या है बुद्धि है और बुद्धि प्रकाश रूप है और उसको कैसा होना चाहिए मल रहित होना चाहिए ना तो ध्यान देना बुद्धि का मल क्या है रज और तम रज और जब कहते हैं कि अंताकरण की शुद्धि हो गई इसका क्या मतलब है रज और तम निवृत हो गए निर्मलता अंताकरण की निर्मलता तो अंताकरण के मल कौन है रज और तम हाँ तो निर्मल होना मतलब रज और तम का अभाव होना यहाँ पर ध्यान देना अशुद्ध आवरण मलापेत है ना यहाँ पर आवरण अशुद्धि अशुद्धि है रजतम अशुद्धि क्या है तो किसकी अशुद्धि बुद्धिशत्व की बुद्धिशत की अशुद्धि क्या है रज और तम और वही रज और तम क्या होता है आवरण रज और तम क्या बनता है किसका उसको जिस कर देता है तो वही रज और तम अशुद्धि है वही आवरण बनता है और वही क्या है मल है वही क्या है मल है वही मल है तो ध्यान देंगे यहाँ पे रज और तम की अशुद्धि रज और तम की अशुद्धि रूप आवरण मल से रही रज तम यह ऐसा लगा लेना अशुद्धि से क्या लेना है रज और तम तो अशुद्धि अशुद्धि से लेना है रजतम और यही रज रजतम अशुद्धि क्या है आवरण है तो अशुद्धि आवरण रूप मल से रही अशुद्धि आवरण रूप मल से कौन अशुद्धि आवरण रूप मल से रहित प्रकाश रूप बुद्धि सकते प्रकाश रूप ध्यान देंगे तीनों पर सच्यंत है ना तो समान विभक्ति वालों का एक साथ अन्वय होता है बुद्धि सत्व से कई विशेषण बन जायेंगे तो बुद्धि सत्व का बुद्धि सत्व का आगे क्या है ध्यान देना स्वच्छा स्थिति प्रभावों वही साराध्यम लिखा है ना तो बुद्धि सत्तु का वैसारज बता रहे हैं बुद्धि सत्व का क्या बता रहे हैं वैसारध्य ध्यान देंगे सूत्र में वैसारध्य किसका निर्विचारा समापत्ति का किसका निर्विचारा समापत्ति का तो निर्विचारा समापत्ति के स्थान पर क्या गया अशुद्ध आवरण मला वेत प्रकाशात्मक बुद्धि सत्व आ गया ना तो ऐसे बुद्धि सत्व का वैसारज का अर्थ है स्वच्छा स्थिति प्रवाह वैसारज का क्या है स्वच्छा स्थिति प्रवाह ऐसे बुद्धि बुद्धिशत्व का स्थिति प्रवाह मतलब बुद्धि बुद्धिशत्व की स्थिति बनी रहना बुद्धि की प्रकाश रूप बुद्धि की स्थिति बने रहना मतलब तो एकाकार स्थिति बने रहना जो सूक्ष्म है ना तो ध्यय के आकार की स्थिति बने रहना तो स्थिति प्रवाह समझते है स्थिति का प्रवाह चलता रहे मतलब स्थिति भंग ना ऐसा अब ध्यान देवे स्थिति प्रवाह कैसा स्वच्छ अस्वच्छ कौन सा स्थिति प्रवाह होगा जो रज और तम के द्वारा अभिभूत नहीं होगा रज और तम के द्वारा अभिभूत नहीं होगा रज और तम के द्वारा अनिभूत अर्थात रज और तम के संबंध से रहित मतलब रज और तम के द्वारा आप्रतिबंधित रज और तम के द्वारा कौन अप्रतिबंधित है स्थिति प्रवाह बुद्धि सत्व तो से है ना ये जो है, है ना प्रतिमा एक है ना अनुभिता तो ये किसका विशेषण बनेगा की का समान व्यक्ति वालों का एक साथ उनमें होता है तो है बुद्धि उसके साथ उन प्रकाश रूप, रूप बुद्धि सत्व का रज और तम के द्वारा आप प्रतिबंधित स्वच्छ स्थिति का प्रवाह वही वैसारध्य कहलाता है स्वच्छ स्थिति का प्रवाह वही वैसारध्य कहलाता है हमने क्या बताया था लगातार स्थिति स्थिति बताया था न पंक्ति लग गई तो अब आप ये बताइए ये स्थिति वैसारध्य कौन कहलाता है बुद्धि बुद्धिशत् किसका स्थिति प्रवाह बुद्धिशत्तु का स्थिति प्रवाह कैसा कैसा स्थिति प्रवाह होना चाहिए, और स्वच्च होना चाहिए। से रज और सम ऐसी अप्रतिबंधित और स्वच्छ स्वच्छ होना चाहिए ठीक है अशुद्धि आवरण रूप मल ऐसी प्रकाश रूप बुद्धि सत्व का रज और सम से द्वारा अप्रतिबंधित स्वच्छ स्थिति प्रवाह वैसारध्य कहलाता है क्या कहलाता है वही वैसारध कहलाता है अब ध्यान देंगे अब देखो निर्विचार शब्द अब ला रहे हैं ये पहले तो बुद्धिशतु लिया ना यदा से समाधे है ठीक ठीक अब आ गया निर्विचार का जब निर्विचार समाधि का एक वैसारध्य जाए थे जब निर्विचार समाधि का यह वैसारध्य होता है या वैसारध्य होता है मतलब या स्वच्छ स्थिति प्रवाह होता है जब निर्विचार समाधि का या स्वच्छ स्थिति प्रवाह होता है तदा कर तब योगिना भगवती अध्यात्म प्रसाद तब योगी को अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है योगी को अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है क्या प्राप्त होता है अध्यात्म प्रसाद है। तो सूत्र का क्या भी कि निर्विचार समापत्ति का वैसारज्ध होने पर या निर्विचार समापत्ति भी का निर्विचार समापत्ति की का स्थिति प्रवाह होने पर निर्विचार समापत्ति की लगातार स्थिति होने पर अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है अध्यात्म प्रसाद का क्या है जो भाष्यकार स्वयं बताते हैं अध्यात्म प्रसाद का व्याख्यान आता है भूतार्थ विषय क्रमानुरून भूट प्रज्ञालोक तो अध्यात्म प्रसाद अकर्ष प्रज्ञालोक क्या है प्रज्ञालोक प्रज्या प्रज्ञालोक का अर्थ है प्रज्ञारूप प्रकाश प्रज्ञारूप प्रकाश तो प्रज्ञारूप प्रकाश से ये किसका अर्थ है अध्यात्मिक प्रसादाकर्थ है प्रज्ञारूप प्रकाश से और प्रज्ञारूप प्रकाश के कुछ विशेषण है वो प्रज्ञारूप प्रकाश का ऐसा है भूतार्थ विषया भूतार्थ विषय है सत्या सत्य अर्थ को विषय करने वाला सत्य अर्थ को मतलब निर्विचारा समापत्ति में जो प्रज्ञा होती है प्रज्ञा लोक अर्थ है प्रज्ञा रूप प्रकाश अर्थात प्रज्ञा तो निर्विचारा समापत्ति में जो हमारी प्रज्ञा होती है या जो हमारी बुद्धि होती है प्रज्ञा कैसे बुद्धि निर्विचारा समापत्ति में जो हमारी प्रज्ञा होती है या जो हमारी बुद्धि होती है वो कैसे अर्थ को विषय करती है सत्य अर्थ को विषय करने वाली कैसे बिल्कुल ठीक ठीक है अर्थ को विषय करती जो सूक्ष्म विषय है जिनको की हम ठीक से इन आँखों से नहीं जान सकते हैं उनका ऐसे अर्थों का सत्य ज्ञान होता है है ना? इस सत्य अर्थ को विषय करने वाला कौन बुद्धि प्रज्ञालोक तो सत्य अर्थ को विषय करने वाला प्रज्ञालोक अब ध्यान देना जैसे बहुत से सत्य अर्थ हो तो आप उनको क्रम से जान पाते है न बहुत से सत्य विषय होने पर आप उनको कैसे जानते हैं लेकिन ये जो प्रज्ञालोक है निर्विचारा समापत्ति का तो यहाँ पर क्रम से जानना है ऐसी बात नहीं है बल्कि युग पद सभी को जानना होता है युग पद सभी का ज्ञान होता है तभी शब्द है क्रमानुरोधी क्या शब्द है क्रमानुरोधी का अर्थ युगप सर्वाथ ग्राही युगपद्र युगपद, युगपद? युगपद, युगपद सभी विषयों को ग्रहण करने वाला युगपद युगपद सभी विषयों को ग्रहण करने वाला युग पर सभी विषयों को ग्रहण करने वाला युग या युग पर सभी विषयों को प्रकाशित करने वाला कौन होता है प्रत्यालोक होता है हाँ। तो युग पर सभी विषयों को ग्रहण करने वाला युग पर समझते एक साथ तो एक साथ बहुत से विषयों को जान सकता है एक साथ बहुत से विषयों को हाँ एक साथ इसी क्रम से जानते हैं ना विषयों को तो एक साथ बहुत सी बातों को जान जाता है बहुत से विषयों को जान जाता है और वो प्रज्ञालोक कैसा होता, इस इस होता है स्पष्ट पंक्ति लगाएंगे जब निर्विचार समाधि जब निर्विचार समाधि का या वैसार होता है निर्विचार समाधि का या वैसारध होता है तब योगी को अध्यात्म प्रसाद प्राप्त तो होता है अध्यात्म प्रसाद है का अर्थ है प्रज्ञालोक कैसा प्रज्ञालोक सत्य अर्थ को विषय करने वाला युग सभी वस्तुओं को ग्रहण करने वाला युगपत सभी वस्तुओं को ग्रहण करने वाला मतलब युगप सभी वस्तुओं को प्रकाशित करने वाला सत्य अर्थ को विषय करने वाला युगपन सभी विषयों को प्रकाशित करने वाला स्पष्ट स्पष्ट प्रज्ञा लोक होता है ठीक है अध्यात्म प्रसाद हो गया प्रज्ञालोक ऐसा होता है अच्छा क्या तथा तथा क्या उत्तम क्या तथा उत्तम और वैसा कहा है क्या कहा है देखो प्रज्ञा प्रसादम आरू अशोच्य शोचनास्थानी शैलस्था सर्वान्द्र अन्वे पढ़ता हूँ प्रज्ञा प्रदोच्यू प्रद्ञाप्रसाद प्रज्ञा प्रसाद अशोच्य प्ररू्य शोषिता जान शोषित जनान अति शैलस्था भूमिस्थान नहीं दोबारा देखेंगे प्रज्ञा प्रसाद अशोच्य आरुय आरूह्य तो जनान भूमि प्रसादम अर्थ है सूत्र तो में अध्यात्म प्रसाद आया है ना उसके लिए यहाँ पर क्या हो गया प्रज्ञा प्रसाद तो प्रज्ञा प्रसाद का हुआ अध्यात्म प्रसाद अर्थात प्रज्ञारूप लोक प्रज्ञारूप लोक लोक पर रूप लोक पर अब लगाइए कि ये आरूह क्रिया है ना चढ़कर तो कौन चढ़ता है देखना अशोक प्राज्ञा का अर्थ है शोक ना करने वाला शोक ना करने वाला विद्वान योगी प्राज्ञा का है विद्वान योगी, ना योगी। प्रा शोक ना करने वाला विद्वान योगी ऐसा नहीं करना भाई अशोक्या प्राज्ञा प्रज्ञा प्रसादम आरूह ये ठीक रहेगा शोक न करने वाला विद्वान योगी प्रज्ञारूप लोक पर चढ़कर प्रज्ञा रूप लोक पर चढ़कर मतलब प्रज्ञा रूप लोक को प्राप्त कर गए, उस स्थिति को प्राप्त कर गए कि शोक न करने वाला विद्वान योगी प्रज्ञा रूप लोक पर आरूढ़ होकर सोचता जनन शोक करने वाले मनुष्यों को उसी प्रकार समझता है शोक करने वाले मनुष्यों को उसी प्रकार समझता है जिस प्रकार पर्वत पर चढ़ा हुआ मनुष्य भूमि पर स्थित मनुष्यों को समझता है जिस प्रकार पर्वत पर चढ़ा हुआ मनुष्य भूमि पर चढ़े हुए मनुष्यों को समझता है जो पर्वत के उच्च शिखर पर चढ़ गया है वो नीचे वालों को क्या नीचे जो है उनको क्या समझता है कि लोग बहुत दूर है, है। लक्ष्य पर आने में बहुत समय लगेगा ऐसे ही जो अध्यात्म प्रसाद पर आरूप जो योगी है वो तो कभी भी शोक नहीं करता उस स्थिति में जाने पर शोकों की शोक मोह की निवृत्ति हो जाती है तो वो दूसरे लोगों के बारे में वो क्या सोचता है कि ये जब शोक करने वाले हैं अभी इन्होंने सत्यु को प्राप्त नहीं किया है ऐसा अब आप ये बताइए कि सौ बार युक्तियों के द्वारा ये निश्चय कर लिया जाए कि मैं दे नहीं हूँ मैं दे नहीं हूँ ऐसा सौ बार युक्तियों के द्वारा निर्णय कर लिया जाए बीस साल जो है सुन सुन करके पाठ जो है विचार करते रहे लेकिन जब दुख हो शरीर को तब फिर क्या है कि दुखों से विचलित हो जाए तो फिर जो कुछ भी नहीं जानता है, ऐसे अज्ञानी मनुष्य में और इस विचारक में कोई भेद रहेगा हैं? 20 साल पाठ सुन करके पढ़ पढ़ा करके यही और हजारों युक्तियों से निर्णय कर ले कि हम नहीं लेकिन जब शरीर में दुख आए तो विचलित होने लगे तो साम अज्ञानी मनुष्य से और इस विचारक में कोई भेद हुआ कभी नहीं होगा तो इसलिए क्या है की लाभ कब होता है जब उसका साक्षात्कार कर ले तो ये जो श्रवण मनन जो कहा जाता है इससे कुछ भी नहीं होना है में कुछ नहीं होना है भी समाधिक स्थिति निरिध्यासन तक कोई पहुंचता तो ही नहीं ये तो ध्यान और वही समाधि हो जाती है कोई अंदर तो नहीं आता है इसलिए जो है ना योग में इससे झूठ दिया जाता है और ये दुकानदारी लोगों की बंद हो जाएगी ठीक ठीक बोलने पर इसलिए उसी की नहीं मत श्रवण मनन की हमेशा नहीं जाती है हाँ ठीक ठीक नहीं जैसा हो जाए साक्षात्कार हो जाए तो भाई व्यापार तो बंद हो ही जाएंगे तो जो पहले के बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष होते थे वो ऐसा थोड़ा पाठ चलाते थे वो तो परमानंद में रहते थे भगवान से प्रेरित होकर कदाचित किसी को कुछ उपदेश कर सकते थे ईश्वर से प्रेरित होकर ईश्वर जिसका कल्याण भगवान कहते थे उनके द्वारा तो ईश्वर तो प्रेरित किसी को कुछ बोल सकते थे बहुत ऐसा कुछ नहीं हो पाता है इसे चिंता के निकल बहुत ज्यादा अब देखेंगे पंक्ति लग जाएगी हाँ तो अध्यात्म प्रसाद आगे देखेंगे रितम्भरा तत्र प्रज्ञा हाँ तत्र रितम्बरा प्रज्ञा तत्र से लेना है आपको जो भाषा में तस्मी दिया है ना वही अध्यात्म प्रसाद है मतलब अध्यात्म प्रसाद होने पर क्या होता है अध्यात्म प्रसाद होने पर रितम्भरा प्रज्ञा हो जाती है प्रज्ञा रितम्भरा हो जाती है प्रज्ञा मतलब जो अपना बुद्धि सत्व है वो कैसा हो जाता है रितम्भरा रिसमरा करते अर्थ है की सत्य अर्थ को धारण करने वाली या सत्य अर्थ को विषय करने वाली सत्य अर्थ को विषय करने वाली मैं तो यहाँ तत्व का हो जाएगा अध्यात्म प्रसाद होने पर प्रज्ञा रितम्भरा हो जाती है या प्रज्ञा सत्य अर्थ को ही विषय करने वाली हो जाती है कभी भी उसका ज्ञान मिख्या नहीं होता है पंक्ति लगाएंगे तस्म अर्थ अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होने पर समाह चित्त प्रज्ञा जाए थे की समाहित चित्त वाले योगी की जो प्रज्ञा होती है अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होने पर समाहित चित्त वाले योगी की जो प्रज्ञा होती है तो तस्या अर्थ उस प्रज्ञा की उस प्रज्ञा की रितंभरा ये संज्ञा होती है उस प्रज्ञा की संज्ञा क्या होती है संज्ञा नाम उस प्रज्ञा का नाम क्या होगा रितंबरा यहाँ बताते हैं अनवर्था क्या सास लेना रितंबरा और वह संज्ञा अनवर्था है वह संज्ञा कैसी है कौन सी संज्ञा वो अनवरथा या अर्थम अनशिक्रम में अर्थम अनतिक्रम में मतलब अर्थानुसारी अर्था अर्थानुसारी अर्था समझते हैं जैसे किसी का नाम वो बलवान तो हमारे निशा दुर्बल कमजोर हो <laughs> तो वो क्या वो संज्ञा जो है अनवर्त होगी अनवर्त नहीं होगी ना अनवर्त नहीं होगी वो संज्ञा ऐसा तो अनुवर्त संज्ञा होनी चाहिए ना नाम के अनुसार जैसा नाम है वैसे ही होना चाहिए बलवान है तो शरीर में बल होना चाहिए सामर्थ्य होना चाहिए सब होना चाहिए ऐसा किसी का नाम हो बुद्धिमान वो व्यक्ति बुद्धिहीन हो तो वो जो बुद्धिमान उसकी संज्ञा होगी उसका नाम होगा वो अनवर्त हुआ परितम्भरा संज्ञा कैसी है अनवर आजकल जो नाम रखे जाते हैं वो अनवर होते हैं तो प्रहलाद नाम जिसका है तो उसको नाम की लज्जा भी रखना चाहिए प्रहलाद कितने बड़े भगवत सब हुए हमें तो बनाना चाहिए <laughs> अपने नामों को सबको चाहिए अब देखिए तो ये देखेंगे की अनवरछा और वह संज्ञा अनवरछा है मतलब अर्थानुसारी है तो so, अर्थानुसार ये संज्ञा होने से क्या अर्थ निकलेगा अर्थ होगा रितम विभर्ती रितम का क्या है सत्यम सत्यम में विभर्ती सत्य को ही धारण करती है मतलब सत्य सत्यध्य को ही धारण करती है सत्यध्य को ही सत्यध्य को ही प्रकाशित करती है धारण करती है मतलब प्रकाशित करती है तत्व है उस प्रज्ञा में क्या तत्व विपर्यास ज्ञान गंधा अभी विपर्यास ज्ञान गंधा अभी अस्थि विपर्यास ज्ञान गंधा अभी से उस प्रज्ञा में विपर्य ज्ञान की गंध भी मिथ्या ज्ञान भी नहीं है से की कि उस में मिथ्या ज्ञान का लेश भी नहीं है। चा उक्तम चा उक्तम और वैसा कहा जाता है जो रिकम्बरा प्रज्ञा है ना तो ये वाल्मीकि रामायण के जो कर्ता है ना वारसी वाल्मीकि उनकी प्रज्ञा को भी रिकम्भरा कहा गया है कि रिकम्भरा प्रज्ञा से ही उन्होंने साक्षात्कार करके सब कुछ लिखा है तो जो संवाद होते हैं ना परस्पर में पात्रों के तो जो उस प्रज्ञा से मालूम हो जाते हैं इन्होंने इनको क्या कहा इनको क्या कहा जो संवाद हुए या जो विविध प्रकार के कार्य हुए लीलाएं हुई वो सब मालूम हो गए इतना ही नहीं जो सूक्ष्म मनोभाव हैं जिनको की शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया गया वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया गया हृदय के भाव उनको भी प्रज्ञा के द्वारा जानकारी हो जाती है है ना जो बहुत से अतीत काल में जो घटनाएं घटती हैं या जो भविष्य काल में घटने वाली हैं वो भी ठीक ठीक है।, है अभी तो कितने उपकरण आ गए कितने टेक्नोलॉजी आ गई है पहले तो कुछ नहीं थी अब ये जो आयुर्वेद के ग्रंथों में पूरा शरीर का शिक्षण लिखा हुआ है है ना और बिल्कुल सही आजकल मशीनों से जाँच करके वही सब बताते हैं वो कैसे लिखा गया नहीं थी बड़ा प्रज्ञा के द्वारा और जो खगोल साख से ना जो गृह नक्षत्रों की जो गति है ये भी तो उसी से सब सब यथावत लिखी गई है आ, आ, सब यथावत लिखी गई है और ये सूर्य ग्रहण कब होगा चंद्र ग्रहण कब होगा ज्योतिष ही तो बताती है यहाँ विज्ञान की तो कोई तकनीक काम नहीं करती है चंद्रमा की गति सूर्य की गति तो सब ऐसी मात्रियों के साथ ऐसी प्रज्ञा थी कि सब जान जाते बैठे बैठे क्या हो रहा है कहा और इसीलिए उस काल के माचियों ने आविष्कार नहीं किया है ना वो इसकी आवश्यकता समझते नहीं थे क्योंकि सब हानिकारक है ना जिसने आविष्कार वो आविष्कार इसलिए नहीं भी हुई जानते सबसे उन लोगों ने क्योंकि परम उद्देश्य मानो उद्द जीवन का क्या है परम शांति क्या तथा और वैसा कहा गया है क्या कहा देखे आगमेना अनुमान न ध्यानाभ्यास रखे न क्या प्रकल्पयन प्रद्ञे योगम उत्तम आगमेना अनुमान क्या प्रकल उ योगम लगभ पर कारणेन और अनुमान कार मनने श्रवण के द्वारा और मनन के द्वारा श्रवण है क्या होता है कि गुरु मुख से वेद वाक्यों को सुन करके उसके अर्थ का निश्चय करना क्या इसमें आपने श्रवण का क्या लक्षण पढ़ा है बोलो बोलो बोलो वो वो नहीं एक देसी है लक्षण तो ऐसे होते हैं कि गुरु मुख से वेदांत वाकियों को सुनकर उसके अर्थ का निश्चय उसके अर्थ का निश्चय उसके अर्थ का निश्चय यही मतलब है अच्छा वेदांत है ना वो कोई कोई ग्रंथकारों के अपने अपने मत से जो तो बना देते हैं ना लक्षण अपने संप्रदाय वाले अपने अनुसार लक्षण बना दिया सामान्य यही है की गुरु मुख से वेदांत वाकियों को सुन करके उनके अर्थ का निश्चय करना ये क्या हो गया श्रवण हो गया तो ये ये कह सकते हैं आत्मा प्रस्पादक वस्तुओं को सुनकर अच्छा तो श्रवण के द्वारा और अनुमान का अनुमानन का क्या श्रवण के बाद क्या करना चाहिए मनन मनन करना चाहिए तो श्रवण मनन में ही आदमी रह जाता है गोरी तो बस वही एक अज्ञानी जीव से उसकी अच्छी स्थिति नहीं है अज्ञानी से अच्छी स्थिति नहीं है जो कुछ भी पढ़े नहीं है आनंद भाव से भगवान का भजन कर रहे हैं कीर्तन कर रहे हैं उनका कल्याण हो जाएगा इन लोगों को नहीं होगा कभी तो, तो भगवान का अनुग्रह प्राप्त होगा ना भजन करने वाले और ये तो ऐसे ही छोटा विचार कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है अब देखेंगे के दो से मनन से और क्या ध्यानाभ्यास रदर पूर्वक ध्यान करने से मनन के बारे क्या आता है निर्ध्यासन है ना तो निर्दि यहाँ ध्यानाभ्यास करते ध्यान का अभ्यास या निर्विध्यासन का अभ्यास निर्विध्यासन और ध्यान यही है यदि पीति पूर्वक होता है इस पर तो वही भक्ति ना हो जाता है उसका श्रवण मनन और आदर पूर्वक ध्यान के अभ्यास सी। मनन और आदर पूर्वक ध्यान का अभ्यास से इन तीनों से प्रज्ञां प्रकल्पयन इन तीनों से अपनी प्रज्ञा को आ, उत, अपनी प्रज्ञा को उत्कर्ष करते हुए अपनी प्रज्ञा का उत्कर्ष करते हुए अपनी प्रज्ञा का प्रकल्पयन है ना उत्कर्ष करते हुए या उन्नत करते हुए श्रवण मनन और ध्यान का अभ्यास इन तीनों से अपनी प्रज्ञा को उन्नत करते हुए और क्या कराया मैंने अपनी प्रज्ञा का उत्कर्ष करते हुए उत्तम योग को प्राप्त करता है किसको प्राप्त करता है उत्तम को मतलब उत्तरोत्तर उत्तम समाधियां उसकी होंगी उत्तरोत्तर क्या होंगी उत्तम समाधियां होंगी अंत में सबसे उत्तम योग तो असम प्रज्ञा उत्तरोत्तर यहाँ पर लभते क्रिया का करता योगी है उसका अध्ययन करके लगा लेना कि योगी श्रवण मनन और आदर पूर्वक अभ्यास इन तीन के द्वारा अपनी प्रज्ञा को उन्नत करते हुए उत्तम योग को प्राप्त करता है उत्तरोत्तर उत्तम योग को प्राप्त करता है ये सभी स्थितियाँ आनी चाहिए आनी चाहिए सबसे है, है ना आनी चाहिए अब जो अन्य भाव से भजन करते हैं उनको तो प्राप्त हो जाती है भगवान प्रेम है तो ध्यान हो जाता है अब इतना हैं ये क्या चल रही है जिसमरा प्रज्ञा चल रही है ना और ये निर्विचारा समापत्ति निर्विचारा समापत्ति चल रही है अब इसमें क्या बताया विपर्याप्त ज्ञान की गंदगी नहीं है मतलब मिथ्या ज्ञान का कि मिश्रण नहीं है और बताते हैं क्या पुनः श्रोता अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वा तो वही पुनः सास सास लेना रितंभरा प्रज्ञा वो रितम्भरा प्रज्ञा का ही वर्णन चल रहा है यहाँ श्रुत प्रज्ञा अनुमान प्रज्ञा श्रुत प्रज्ञा का अर्थ है आपका वही श्रवण क्या है आपका हाँ अथवा जो तो श्रवण होता है ना गुरु के मुख से शास्त्र को सुनकर अर्थ को अर्थ का निश्चय करना अर्थ को समझना तो श्रवण क्या है ये आपका ये आगुम ज्ञान है ना श्रवण तो शाब्द बहुत रूख है इसलिए उसको श्रुत प्रज्ञा भी कह सकते हैं श्रवण को और तो अनुमान प्रज्ञा कर से क्या हुआ मनन है ना तो अब ध्यान देंगे कि यहाँ पर श्रुक्त ज्ञान और अनुमान ज्ञान या श्रवण और मनन से भिन्न को विषय करने वाली है अच्छा ठीक है ठीक है तो अर्थ हो जाएगा श्रवण और मनन ज्ञान से भिन्न विषय वाली है प्रमाण ज्ञान और मनन ज्ञान से भिन्न विषय वाली है कौन रितम्भरा प्रज्ञा ध्यान देंगे रितंबरा प्रज्ञा से वस्तु का विषय का ठीक ठीक, ठीक बोध होता है विषय का और रितंबरा प्रज्ञा कैसी है प्रत्यक्षात्मक है कैसी है की सूक्ष्म वस्तु का भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है किसपे रितंबरा प्रज्ञा से ध्यान अवस्था में समाधि अवस्था में रितंभरा प्रज्ञा से क्या होता है सूक्ष्म वस्तु का भी ठीक ठीक ज्ञान होता है वो विषय चाहे अत्यंत सूक्ष्म हो या दूरस्थ हो या क्या है तिर छिपा हुआ हो चाहे वो छिपा हुआ विषय हो या बहुत दूर स्थित हो या वो अति सूक्ष्म हो उसका भी रिकमरा प्रज्ञा से क्या होता है प्रत्यक्ष ज्ञान होता है अब ध्यान देंगे तो श्रवण रूप ज्ञान है न तो श्रवण ज्ञान क्या है ये आपका प्रत्यक्ष है क्या सुन करके जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कह सकते हैं क्या सुन करके जैसे आपने किसी वस्तु के बारे में सुन लिया तो सुन करके जो ज्ञान होता है तो प्रत्यक्ष ज्ञान है क्या नहीं और मनन अच्छा प्रत्यक्ष ज्ञान है क्या मनन प्रकार का ज्ञान है लेकिन वो प्रत्यक्ष ज्ञान है क्या तो ध्यान देंगे की ये श्रवण रूप श्रवण ज्ञान और मनन ज्ञान ये ये सामान्य रूप से वस्तुओं का बोध कराते हैं कैसे से वस्तु का बोध कराते हैं और लग इतम क्या है यह विशेष रूप से वस्तु का बोध कराती है जैसे कि आपने सुन लिया कि वहाँ पर गाय है सुनकर मालूम हो गया अब वो गाय लाल है काली है कितनी बड़ी है कैसी है ये इतने से तो नहीं मालूम होगा ना प्रत्यक्ष देखना पड़ेगा तो जो श्रवण ज्ञान और मनन ज्ञान का विषय जो वस्तु होती है तो वो कैसी मतलब श्रवण ज्ञान और मरण ज्ञान से वस्तु के सामान्य स्वरूप का ज्ञान होता है वस्तु के विशेष स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है विशेष स्वरूप का ज्ञान किससे होता है प्रत्यक्ष प्रज्ञा से रिकम्बरा प्रज्ञा क्या है आपका प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष ज्ञान रूप है वो कैसी है प्रत्यक्ष ज्ञान रूप है तो एक बार और लगा लेंगे की श्रुप ज्ञान और अनुमान ज्ञान से भिन्न विषय वाली है इन ज्ञानों से भिन्न विषय वाली है मतलब जो इन ज्ञानों का विषय है वो दिगम्बरा प्रज्ञा का विषय नहीं है क्योंकि विशेष अर्थत्वा क्योंकि वह विशेष वस्तु को विषय करने वाली है विशेष वस्तु को दिगम्बरा प्रज्ञा हाँ ओम पूर्णमदम पूर्णा उदय पूर्ण